हैं हम्म तो भाई सब इंतजार कर रहे हैं ना दादाजी का तो लो बातचीत करो अपने दादाजी से बच्चे राम राम तू प्यारे प्यारे बच्चों मोर तो तुमने देखा ही है हूं कौन है मोर और कौन मोरनी यह भी तुम पहचानते हो ना ओए होए अरे भाई हमारे गांव में तो मोर खूब मिलते हैं इनको पीहू पीहू बोलते हुए भी जरूर ही सुना होगा क्यों सुना है ना हां दादी जब मैं एक बार छत पर सो रही थी तो मोर बहुत जोर से पियू पियू करने लगे मुझे तो बहुत डर लगा दादाजी डर तेरे की अरे डरपोक कहीं की मोरों को खटका हुआ होगा या उन्होंने कहीं धमाका सुना होगा तो कूकने लगे होंगे अरे वर्षा के मौसम में जब बादल गल गलाते हैं तो मूर कूकने लगते हैं बंदूक या पताखे की आवाज पर भी रफ् हूें तो मूर दर्पोक होते हैं दादा जी हेहे <laughs> अरे नहीं भाई नहीं मूर दर्पोक नहीं होता वो तो खटका होते ही चौंकना हो जाता है रात में पेड़ों की ऊंची डालियों पर जा बैठता है अरे जरा सा खटका हुआ कि मोर कूका रात में किसी अजनबी आदमी को देखते ही मोर जोर-जोर से कूकने लगता है मेरे प्यारे नन्ने मुन्ने बच्चों अब ये बताओ, इन में कौन जादा सुन्दर होता है? मोर या मोर नी? अरे सुन्दर तो मोर ही होता है, इसकी गरदन नीली और चंकीली होती है, इसके फंख भी बढ़े रंग बिरंगे और चंकीले होती हैं, अच्छा बच्छो, मोर के माथे पर क्या होती है? बताओ बताओ हैं नहीं जानते ना पूछो क्या होती है क्या होती है दादा जी ओए होए अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है मोर के माथे पर बड़ी प्यारी कलगी होती है क्या होती है कलगी को को मुर्गे की भी तो कलगी थी हां कलगी वो तो तुम्हें खूब याद है मोर की कलगी ऐसी लगती है जैसे उसने मुकुट पहन रखा हो अरे भाई मोर के पंख काफी लंबे होते हैं उनके पिछले सिरे पर नीले रंग के चंदो बेहोते हैं अरे भाई गांव के ग्वाले इन्हें बीन-बीन कर इकट्ठा करते हैं और इनका मोरखल बनाते हैं और पंखे भी बनाते हैं हां हवा हागने वाला पंखा अरे बच्चों मोर उड़ता भी है लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकता ज्यादा से ज्यादा जमीन से उड़कर किसी पेड़ की डाल पर जा बैठता है यह एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ही उड़ पाता है <laughs> अरे दुम का बोझ जो बहुत होता है जानते हो बच्चों मोर क्या खाता है अरे भाई यह कीड़े मकोड़े खाता है इनका भोजन इसे बहुत पसंद है कान खजूर सा चिपकली मेंढक और बहुत से कीड़ों को यह बड़े प्रेम से खाता है <laughs> अच्छा तो प्यारे प्यारे बच्चों तुम्हें एक कविता सुनाऊं सुनोगे ना अच्छा तो सुनो वन में मोर खुशी से नाचा उसने पंख पसारे ओए होए भाई तुम भी मेरे साथ-साथ जोर-जोर से बोलो बोलो वन में मोर खुशी से नाचा उसने पंख नीले गगन में छिटक पड़े हो जैसे अगिन तारे जैसे अगिन तारे काली काली उठी घटाएं आत्मान में बादल छाए Pihu-pihu-kar-mor-pukar-e, Chm-chm-naach-bikhá-e, Naach-naach-kar-kho-b-mor-ne, ka man जंगल में मंगल कर उसने जीवन सफल बनाया <laughs> कहो बच्चों कैसी लगी यह कविता बहुत अच्छी लगी दादा जी पर आपको मुर्ग की कोई कहानी नहीं आती दादा जी हां हां सो तो आती है सुनोगे कहानी अच्छा तो भई तुम्हें मोर की कहानी सुनाऊं लो सुनो प्यारे बच्चों गांव की पोखर के किनारे एक पेड़ के ऊपर रहता था एक मोर वो मचाता था खूब शोर शोर सुनकर डर जाते थे चोर चोरों ने सोचा गांव में चोरी करने जब हम जाते हैं तो यह मोर पीहू पीहू करके गांव वालों को जगा देता है हमारा सारा काम गड़बड़ कर देता है क्यों ना इसे पकड़ लें और रस्सियों से जकड़ दें फिर इसकी अक्ल निकाल दें भाई सब चोरों को यह बात पसंद आई पर मोर को पकड़े कौन एक चोर ने सब चोरों पर उंगली रखते हुए कहा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 जानते हो बच्चों जिस चोर पर सो आया उसी चोर को पकड़ना था मोर उसने दिन भर लगाई घात फिर हो गई आधी रात पर मोर ना आया हाथ एक दिन दो दिन तीन दिन और ऐसे ही लगातार 7 दिन चोर आता रहा मोर को पकड़ने की घात लगाता रहा पर हर बार मूकी खाता रहा आखिर एक दिन उसे गुस्सा आ गया उसने अपनी चादर हाथ में ली और मोर के ऊपर फेंक दी मोर पहले तो छकराया फिर जल्दी से उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा नीचे झांका तो देखा चोर काला है मोर बोला अरे चोर भाई ओए होए तुम तो बहुत अच्छे हो भैया बहुत ही अच्छे हो क्या ये ओढ़नी तुमने मेरी मोरनी को ओढ़ने के लिए दी है वो बहुत दिनों से मुझसे ओढ़नी के लिए कह रही थी तो आज मुझे मिल गई चलो बहुत अच्छा हुआ अब ओढ़नी मोरनी को जाकर अभी दे देता हूं मोर के ऊपर उस चोर की चादर पड़ी थी हाय हाय मोर के चक्कर में चोर की चादर और चली गई अब तो चोर बहुत रोने लगा उसकी चादर जो चली गई थी फिर वो मोर के हाथ जोड़ने लगा चोर मोर फिर बोला तू चोर मैं मोर अब तूने मुझे पकड़ने की ठानी तो याद आ जाएगी तुझे नानी अरे दादा चल यहां से चोरी का धंधा छोड़ मेहनत करके कमा और खा चोर ने कान पकड़े और कहा मो राजा मैं हारा और तू जीता अब मैं चोरी बोरी कभी नहीं करूंगा मेहनत करके कमाऊंगा और खाऊंगा पर मेरी यह चादर तो दे दे अरे मैं ठंड में अकड़ जाऊंगा यह सुनकर मोर को दया आ गई उसने चादर नीचे गिरा दी चोर उस चादर को लेकर भाग गया तो प्यारे बच्चों फिर वो मेहनत करके कमाता और खाता रहा फिर उसने कभी चोरी नहीं की च्च्चो? तो कहानी खत्म पैसा हजम अच्छा बच्चों राम राम राम राम दादाजी अरे राम दादाजी राम राम अरे राम दादाजी राम राम भाई वाह दादाजी ने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई चोर और मोर की तो दोस्तों आप कहो जय हिंद प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा कैसेट संकलन Ramesh Rani-Sharma evam Vandana Nigam